आज 16 मई दो हजार गुरुवार का दिवस है और हरिहर का आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम प्रश्नोपनिषद पढ़ने के क्रम में अब तक प्रथम प्रश्न पर अपना चिंतन कर चुके हैं और प्रथम प्रश्न के सार रूप से समझने में कुछ बिंदु हम रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद में फिर आज से हम दूसरे प्रश्न पर चिंतन शुरू करते हैं तो प्रथम प्रश्न का जो मूल था वो परमेश्वर ने संसार की रचना की उसमें हर चीज़ के दो पहलू बनाए जो आज भी हमको हर चीज़ में दिखाई देते हैं दिन रात अच्छा बुरा सुख दुख अपना पराया इस तरह से विभिन्न भिन्नताओं के बीच में हमको दो पहलू स्पष्ट प्रतीत होते हैं और उनका नाम जो रई और प्राण रखा प्राण वो था जो मुख्य था भोक्ता था और रई जो गौण यह भोग्या इस तरह से उन्हें दो आस्पेक्ट थे और ये दोनों एक दूसरे के पूरक एक दूसरे के विरोधी नहीं है वरण एक दूसरे के पूरक हैं अभी हम देखें कि जैसे एक ताला है एक चाबी है एक दूसरे के पूरक है दोनों एक दूसरे के अगर कोई उपयोगिता नहीं है एक कुर्सी है और एक कुर्सी में बैठने की जगह है वो बैठने की जगह के बगैर उस कुर्सी की कोई उपयोगिता नहीं है एक अग्नि है उसके साथ उष्मा है उषमा के बगैर उस अग्नि का कोई औचित्य नहीं है ये एक दूसरे के पूरक हैं कभी कभी हमको लगता है अपोजिट हैं लेकिन वो अपोजिट नहीं है जैसे हमको लगता है सुख और दुख एक दूसरे के विरोधी हैं वरना ये एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि जब तक दुख का अनुभव नहीं होगा सुख का अनुभव करने की कोई क्षमता किसी भी व्यक्ति में उपलब्ध नहीं हो सकती दुख का अनुभव यह सुख के प्रति संवेदनशील बनाता है और सुख का अनुभव ही दुःख के प्रति संवेदनशील बनाता है ये एक दूसरे के पूरक है और जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी है ये भी एक दूसरे की पूरक है इस तरह से जितने भी ये रई और प्राण के जोड़े हैं संसार में ये एक दूसरे के पूरक हैं और इन दूसरों की जब तक दोनों संघ में न हो वो अपना अकेले का उनका कोई अस्तित्व तो नहीं इससे एक और अवधारणा विकसित होती है इस रही और प्राण के कांसेप्ट से इसके अवधारणा से एक नई अवधारणा विकसित होती है और उस अवधारणा का नाम है वैश्वानर या विश्वनर यानी पूरा विश्व एक जीव की तरह कार्य करता पूरा जो ब्रह्मांड पूरा संसार है वो एक जीव की तरह कार्य करता जैसे क्योंकि एक एनिमल है उसके अंदर सब आ गए शरीर भी आ गए तो कीट पतंगे भी आ गए तो मनुष्य भी आ गए चतुष्पाया भी आ गए सब मिला के एक विश्व नर ये क्योंकि अद्वैत है इसलिए इस प्रकार की कॉन्सेप्ट इस प्रकार की भावना अवधारणा हमारे लिए हितप्रद है क्योंकि इनको जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक साथ पूरे विश्व की अवधारणा विकसित होती है जैसे हम गौशाला का नाम लेते हैं तो एक साथ हमारे दिमाग में आती है कि वह बहुत सारी गायें होंगी उसमें एक एक गाय का ध्यान लाना जरूरी नहीं होता वर जैसे हम गौशाला बोलते, बोलते हैं हमारे दिमाग में ढेर सारी गायें अपने आप आ जाती हैं जैसे हम मनुष्य बोलते हैं हमारे दिमाग में आ जाता है कि उसका सिर है हाथ है पैर है मनुष्य का उसका पेट है उसका अंदाजन कितनी ऊँचाई हो सकती है औसत ऊँचाई कैसी होगी इस प्रकार से हमारे दिमाग में एक चित्र उभर आता है ऐसे ही बोध पूरे ब्रह्मांड का एक यूनिट की तरह एक इकाई की तरह बोध हो इसके लिए ये एक अवधारणा बहुत काम की है विश्व की या वैश्वानर की और उपनिषदों में एक विद्या भी है जिसको वैश्वानर विद्या कहते हैं वैश्वानर विद्या यही है कि जब हम भोजन भी करते हैं तो भोजन करने की क्रिया पूरी विश्व के नर द्वारा की जा रही है यानी इस विश्व प्राणी के द्वारा भोजन करने की क्रिया की जा रही है तभी एक कोई पूर्ण हमारा भोजन करने का कारण नहीं रह जाता वरण एक वो कार्य हो जाता है जो विश्व यज्ञ में आहुति देने का कि तो हम इस ब्रह्मांड को भोजन दे रहे हैं गुरुदेव कहते थे कि जब आप पूर्ण ध्यान से अवेयरनेस पूरी जागरूकता से भोजन के प्रति ध्यान कम ये कैसा है और उसमें नमक कैसा है और शक्कर कैसी है इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान न देकर अगर हम भोजन करने की क्रिया को ध्यान में परिवर्तित कर दें अगर हम उसको पूरी जागरूकता के साथ जागरूकता के साथ ध्यान में परिवर्तित कर दें तो यही क्रिया पूरे ब्रह्मांड को भोजन कराने के पुण्य के बराबर है ना पूरे ब्रह्मांड को भोजन करा इसमें किसी पांच को बुला के तो ब्रह्मांड में ब्राह्मण को भोजन कराया है ग्यारह को इक्यावन को कराया ऐसा नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड तो के समस्त जीव जंतुओं को आपने भोजन कराया उसके तो पुण्य के बराबर क्योंकि आप जो भोजन ले रहे हो उसमें जो प्राण है वो भोग गया है उस भोजन को तो प्राण तो पूरे विश्व का प्राण है वो अकेला कोई आपका प्राण नहीं है पूरे विश्व का प्राण है इसलिए जब हम पूरे ब्रह्मांड को एक इकाई बांधते हैं जानते भी हैं मानते भी हैं और हमको इस बात का एहसास है बोध है और हम पूरे ब्रह्मांड को एक यूनिट की तरह स्वीकारते हैं उस समय अगर हम ध्यानपूर्वक भोजन करें तो भोजन करने की क्रिया ही सारे ब्रह्मांड को भोजन कराने की क्रिया के बराबर हो जाती है तो उसी को वैश्वानर विद्या बोलते हैं और वैश्वानर विद्या का जो अभ्यास करते हैं वो लोग सबसे पहले तय करते हैं कि हम भोजन करते वक्त बातें नहीं करेंगे हाँ भोजन जहाँ तक बनेगा एकांत में करें मतलब जब सब लोगों के साथ भोजन किया जाता है तो ध्यान लगाना संभव नहीं होता अक्सर बातचीत होती है भोजन करेंगे तो एकांत में करेंगे और उसके बाद वो हर कौर के साथ भावना आहुति की होती जैसे हम यज्ञ में आहुति देते हैं ऐसे हम जितना भोजन सामान्यतः हम करते हैं उतना ले वो बैठ जाता है कि बार बार कोई पूछने आ और क्या लेना है आपको और क्या चाहिए या कैसी दाल बनी इस प्रकार की कोई बात नहीं वो शांति से अपना भोजन उस यज्ञ में होती की तरह करता तो इस तरीके से ये जो वाइशवानर के भाव भी इसी प्रथम प्रश्न के उत्तर से ही उत्पन्न होते कि सारा ब्रह्मांड एक जीव है और वो भोजन करने की क्रिया उस वैश्वानर के द्वारा हो रही है मेरे द्वारा नहीं हो रही है मैं इंडिविजुअल हूँ वैष्टि हूँ जो एक भ्रम है क्योंकि हम सब मिलकर एक विश्व नर हैं ये भावना का विकास होना जरूरी है अद्वैत की भावना के विकास के लिए तो ये भावना अगर विकसित होती है तो हम भोजन में उस विश्वनर को आहुति देते तो ये बात हुई हमारे प्रथम प्रश्न की और प्रथम प्रश्न से जो कुछ हमारे अवधारणा विकसित होती है उसके बारे में अब इसके बाद हम द्वितीय प्रश्न पर आते हैं तो जैसे अपनी बात हुई थी कि पहला प्रश्न कबंद जी ने पूछा था दूसरा प्रश्न भार्गव नाम के पुत्र ने पूछा अब वो दूसरा प्रश्न क्या पूछता है वो दूसरा प्रश्न पूछता है कि प्रजा के आधारभूत कौन कौन से देवता हैं और कौन कौन ये स्वयं को प्रकट करते हैं और शरीर रूप प्रजा में प्रजापति कौन है अब हमको यहाँ लगेगा कि शरीर रूप प्रजा एक शरीर को प्रजा कैसे कह सकते लेकिन अब हमारा एक शरीर नहीं रह गया पहले प्रश्न को सुनने के बाद में शरीर समस्त शरीर अलग अलग नहीं होगा ये ब्रह्मांड का शरीर हो गया वैश्वानर का शरीर हो गया विश्वनर का शरीर हो गया तो इस विश्वनर के शरीर में प्रजापति कौन है यानी भोगता कौन है प्रजापति प्राण है और रई है दो भागों में बढ़ जाता है प्रजापति जहाँ भी प्रजापति होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है प्राण और रई में एक भोक्ता होता है और एक भोग्य होता है तो ये प्रश्न पिपलाद ऋषि से भार्गव नाम का जो दूसरा ऋषि पुत्र था वो पूछता है तो पिपलाद दृश्य उसका उत्तर देते हैं कि इस शरीर में जो देवताएँ हैं उनके बारे में सुनो एक तो पंच पंचमहाभूत देवता हैं यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये पांच देवता हैं ये पांचों देवता इस शरीर को धारण करते हैं। इसके अलावा पांच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं जो इस शरीर में स्थित हैं ये भी ज्ञानेन्द्रियाँ देवता कही जाती हैं समस्त गीता जी में भी श्रीमद् भागवत गीता में भी इन ज्ञानेंद्रियों को देवता कहा गया है और उपनिषदों में भी इसको देवता कहा गया है ये पांचों ज्ञानेन्द्रियाँ देवता हैं नेत्र कर्ण नासा जिह और त्वचा ये देवता है ये इनके अलग अलग अधिष्ठात्री होते हैं देवता जो ये पांचों देवता इस शरीर को धारण करते हैं, इसके बाद पाँच कर्मेंद्रियाँ होती हैं जो हम संसार में कर्म करते हैं जिसके प्रतिफल के रूप में हमको इस जन्म अगला जन्म कौन सा जन्म किस युनि में जन्म या जन्म न लेना ये सब बात निर्भर करते है। तो हम संसार में कर्म करने के लिए आए हैं और कर्म करें बगैर हम क्षण भर भी नहीं रह सकते हम कुछ नहीं तो सो रहे हैं कुछ नहीं तो जाग रहे हैं सांस ले रहे हैं कभी हम अच्छे कर्म कर रहे हैं कुछ बुरे कर्म कर, कर रहे हैं और कभी कभी हम कुछ निष्पक्ष कर्म या न्यूट्रल कर्म कर, कर रहे हैं जैसे आप शांत बैठे ध्यान कर रहे हैं निष्पक्ष कर्म है इसमें ना हम किसी का बुरा कर रहे हैं ना किसी का भला कर रहे हैं और समस्त कर्मों को भी हम निष्पक्ष रूप से कर सकते हैं अगर हम प्रेम की भावना से करें प्रेम की उदात्त भावना से किया गया हर कार्य निष्पक्ष कर्म और जब हम पुण्य की या पाप की भावना से कार्य करते हैं तो वो कर्मफल देने वाला बंधन कारक कर्म है तो मुक्तिदायक कर्म है जो प्रेम से होता है अगर हम किसी की कि सेवा करते हैं प्रेम से अगर हम किसी की रक्षा करते हैं प्रेम से किसी को सहायता देते हैं प्रेम से तो वो हमारा निष्पक्ष कर्म है यह हमारा मुक्तिदायक कर्म है लेकिन अगर हम कोई काम पुण्य की भावना से करते हैं कि गरीब है इसको हम कुछ सहायता कर देते हैं पुण्य हो जाएगा इससे तो पुण्य की भावना बंधनकारक है और पाप की भावना पाप करने वाला का अंतर आत्मा जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ वो पाप की भावना भी बंधनकारक है तो ये जो कर्म करने के लिए हमारे पास पाँच साधनती हैं परमेश्वर में एक तो हम जीबान से कर्म करते हैं मीठा बोलते हैं कभी कड़वा बोलते हैं कभी झूठ बोलते हैं कभी सच बोलते हैं कभी हम अपना स्वार्थपूर्ति के लिए कुछ बोलते हैं कभी परोपकार के लिए कुछ बोलते हैं तो जो हम जिसे कार्य करते हैं हाथों से कार्य करते हैं पैरों से कार्य करते हैं जो चलते हैं हम कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। उसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं क्योंकि हमारे पैर को हम आज्ञा देते हैं कि भाई वहाँ चलो तो वो तुमको सत्कार्य के लिए भी ले जा सकते हैं दुष्कार्य के लिए भी ले जा सकते हैं कुछ पाप करने के लिए ले जा सकते हैं पुण्य करने के लिए जा सकते हैं या प्रेम के लिए भी ले जा सकते हैं तो आपके पैर पर आपका अधिकार है ये पैर भी एक देवता है तो हाथ पैर, जबान और इसके अलावा प्रजनन और उत्सर्जन के कार्य भी कर्म हैं तो उन सब पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ पांच कर्मेंद्रियाँ पांच महाभूत और इसके अलावा तीन अंतकरण मन बुद्धि और अहंकार जो इंटरनल ऑपरेटर्स बोलते हैं या अंतकरण बोलते हैं तो ये पांच अंतकरण हैं जो देवता के रूप में हमारे शरीर में स्थित है जो शरीर धारण करता है इस तरह से हमारे शरीर में 18 देवता हो गए पांच महाभूत पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रियाँ और तीन अंतकरण ये 18 अठारहों देवता हैं अब इन देवताओं में प्रत्येक देवता ये समझता है कि मैंने ही शरीर को सहारा दे रखा है। मेरे बगैर ये शरीर नहीं चल सकता हर इंद्रिय भी ये सोचती है और हर महाभूत भी ये सोचता है और मन बुद्धि अहंकार भी ये सोच कि मेरे भी काम नहीं चलेगा जैसे कि एक मकान में बहुत सारे पिलर हैं कॉलम हैं तो हर कॉलम सोचता है कि मकान मुझ पे टिका हुआ है प्राण उनको कहता है कि अहंकार मत करो मोहित मत हो क्योंकि तुम में से किसी में भी वो क्षमता नहीं है कि तुम इस शरीर को धारण कर सको शरीर का वजन संभाल सको वरण मात्र मैं ही हूँ प्राण बोलता है कि मात्र मैं ही हूँ जो विभक्त होकर इस शरीर को चलाता हूँ तो उन्होंने सबने अविश्वास किया कि नहीं हम कैसे मान लें कि तुम ही हो मतलब हम भी तो कर रहे हैं हम आँख वाला देवता बोलता है हम भी तो देखने का काम कर रहे हैं बिना देखे क्या काम होता है पैर बोले कहा बिना चले क्या होता है हाथ बोले बिना करे तो कुछ होता ही नहीं इस तरह हर एक देवता जल देवता बोलता है कि क्या बात है बोले मेरे में चले जाओ तो पानी सूख जाए तो पूरा शरीर खत्म हो जाए तुम लोग कुछ नहीं कर सकते इस तरह से हर देवता अपना अपना महात्म्य प्रदर्शित करता है बताता है कि मेरे बगैर इस शरीर की कोई गति नहीं है इस तरह से ये समस्त देवता अभिमान से ग्रस्त और अज्ञान से ग्रस्त उस समय प्राण उनको सत्य ज्ञान देता है लेकिन वो स्वीकार करने से इनकार कर देते कि नहीं हम ही हैं जो इस संसार को इस शरीर को चला रहा है और वो एक दूसरे के विरोधी हो जाता है कि तुम में कुछ नहीं मुझमें सब कुछ तब तो वो प्राण क्रोधित होता है क्योंकि जब सत्य ज्ञान नहीं होता है और तुम अज्ञान से ज्ञान की तरफ नहीं आना चाहो जैसे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो शिक्षक क्रोधित होता है ऐसे ही वो प्राण क्रोधित होता है और क्रोध करके वो उत्क्रमण करने लगता है ऊपर की ओर उठने लगता है ये प्रतीक है अब समझना है इस बात उत्क्रमण करने लगता है तो उसके साथ ये अठारह के अठारह ऊपर उठने लगते हैं ये भी उत्क्रमण करते हैं वो ठहर जाता है तो ये अठारह के अठारह ठहर जाते हैं वो फिर चलने लगता है यह ये पूरे के पूरे देवता फिर चलने लगते हैं इसका मतलब है कि ये जब प्राण अपने आप को किसी भी देवता से अलग करता है वो देवता के प्राण सूखने लगते हैं वो किसी को फिर प्राण देता है तो देवता फिर चलायमान हो जाते है। इस तरह से जब वो करता है तो समस्त देवता एक स्वर से कहने लगते हैं कि हाँ तुम सत्य तुम ही हो जो हम सब का रस इसलिए प्राण का एक और नाम है अंगीरस रस है न हम सबका सार हो हमारे एक एक अंग का मतलब जैसे आंख है तो आंख का रस भी प्राण है क्योंकि रस के बगैर किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है रस का मतलब होता एसेंस रस का मतलब होता है सार इसलिए आप बाज़ार से फल लेकर आओ तो उसका रस ही है जो आनंद देता है इस तरह वो कहते हैं कि हर इंद्रिका सार इंद्रिका रस वो प्राण ही है जिस प्राण के द्वारा वो इंद्रिय अपना कार्य करती है तो हर इंद्रिका एक ही रस है और वो है प्राण प्राण अगर ना हो तो पैर चल नहीं पाएंगे उसमें प्राण ना हो तो आंखें देख नहीं पाएगी प्राण ना हो तो रसना ना तो चख पाएगी ना बोल पाएगी प्राण न हो तो कान सुनेंगे ही नहीं क्योंकि इन सब में अपने आप की कोई एप्सोलिट सत्ता है यानी कि निरपेक्ष सत्ता नहीं है इन सब की जो सत्ता है वो प्राण पर निर्भर है फिर प्राण बोलता है कि मैं ही अपने आप को विभक्त करके तुम सब में संचारित करता अपने आप को तुम सब में संचारित करता हूँ पूरे शरीर में संचारित करता हूँ जिसके द्वारा ये शरीर और पूरे विश्व का शरीर वो कार्यरत होता है अपना कार्य करने में सक्षम होता है कर्म करने में सक्षम होता है ज्ञान पाने में सक्षम होता है तो फिर वो जब ये जान गए तब वे प्राण की स्तुति करने लगे समस्त देवता प्राण की स्तुति करने लगे वो क्या बोलने लगते हैं यह प्राण ही सूर्य होकर तपता है और वे सत्य जान गए तो सत्य का बखान करते हैं और वो प्राण की क्यों करते हैं आराधना क्योंकि वो प्राण से डर गए कि तुम्हारे बगैर हम अस्तित्व में ही नहीं रह सकते प्राण नहीं है तो आंखें किसी काम की नहीं पैर किसी काम के नहीं है प्राण नहीं है तो मन सोच भी नहीं सकता बुद्धि चलेगी नहीं अहंकार किस पे कौन करेगा इस तरह से समस्त इन देवता प्राण की स्तुति करने लगते हैं वो कहते हैं कि हे है प्राण तुम ही सूर्य होकर तपते हो तुम ही अग्नि हो तुम ही इंद्र हो वायु हो पृथ्वी हो रई हो सत एवं असत। वो प्राण की उपासना करते हैं और वो चूँकि जिस सत्य को जान गया अब उसका बखान करते हैं और वो सत्य जानना उस आराधना के द्वारा हमारे लिए भी आसान हो गया कि तुम ही सूर्य हो प्राण ही सूर्य है क्योंकि सूर्य ही प्राण है हम देख चुके हैं पढ़ चुके हैं पिछले पहले प्रश्न में क्योंकि सूर्य ही इस जगत में जब उदित होता है तो सबको चार्ज करता है और सबका प्राण है वो और उसके बगैर वो हम सब निष्प्राण हैं तो कहते तुम्ही सूर्य हो तुम ही अग्नि हो अग्नि भोकता है हम जानते हैं अग्नि में जो डालो वो भक्षण कर जाती है तो तुम ही अग्नि हो तुम ही इंद्र हो यानी तुम ही इस धरती पर जो वर्षा करते हो उसके लिए तुम्ही जिम्मेदार तुम ही वायु हो तुम ही मातृश्रवा हो यानी वायु हमारे पिता की पिता की तरह हो क्योंकि तुम हमारे बगैर तुम्हारे बगैर हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं है तुम हमारे पिता हो तुम ही पृथ्वी हो रई हो सत्यवं असत हो यहाँ पर देखिए फिर वो बात जो हम अक्सर शिव दर्शन में भी पढ़ते हैं कि न केवल तुम सत्य हो लेकिन तुम असत भी हो जो सत्य है ना जिसका पॉजिटिव एग्जिस्टेंस यानी विधायक सत्ता है जैसे इस टेबल की विधायक सत्ता है जिसको हम पकड़ के जगह बदल सकते हैं लेकिन ये जो टेबल की छाया है इसकी विधायक सत्ता नहीं है उसकी सत्ता कैसी है असत है या है दिखती है महसूस होती है लेकिन हम उसको ना तो छू सकते हैं ना, ना सूंघ सकते हैं ना छू सकते हैं ना हम उसके प्रति कोई कर्म कर सकते हैं इसलिए उसको असत बोलते हैं। जैसे हम कहें कि एक लड्डू और एक माइनस वन लड्डू तो माइनस वन लड्डू हम हाथ में नहीं ले सकते एक लड्डू को अपने हाथ में ले सकते इस तरह से जो जिस चीज़ की विधायक यानी पॉजिटिव एग्जिस्टेंस नहीं है विधायक सत्ता नहीं है वो भी तुम ही हो वो जब प्राण की स्तुति करते हैं देवता तो कहते हैं कि पृथ्वी भी तुम हो रई भी तुम हो रई है ना वो सारा जो कुछ है संसार वो तुम्हारा रही है प्राण के लिए तो सभी रही है एक चूहे के लिए एक मच्छर रही हो सकता है लेकिन एक बिल्ली के लिए चूहा रही बन जाएगा लेकिन तुम प्राण के लिए वो कहते हैं कि है प्राण तुम्हारे लिए तो सभी रई है और न केवल तुम्हारे लिए सब रही है और रही रूप में भी तुम ही हो है ना अपने आप को प्रजापति ने दो रूप में भागा तो ये देवताओं को समझ में आ गया कि प्राण और रई दोनों एक ही हैं दोनों का स्रोत एक ही है दोनों का मूल स्रोत एक, एक है दोनों का अस्तित्व तो अलग अलग नहीं तो कहते हैं कि तुम ही वायु हो तुम ही पृथ्वी हो रई हो सत्यवं असत्य हो और तुम ही अमृत हो नहीं तुम ही वो हो जो हमारे जीवन को जीवित करते हो तुम्हें हमारे लिए अमृत हो क्योंकि आज हम बीमार पड़ रहे हैं मरने वाले होते हैं और अगर हमको कोई दवा दे दे और हमारी जिंदगी बच जाए तो हम कहेंगे ये हमारे लिए अमृत है ये यहाँ पर जो अमृत है वो सापेक्षिक अमृत है सापेक्षिक क्यों वो अपन आगे चल के समझ में आएगा क्योंकि या वो तुम इनका चूंकि प्राण है वो सब देवताओं का इसलिए उनके लिए वही अमृत है अब वो कहते हैं कि रथ चक्र की नाभि में अरे की तरह यह सृष्टि प्राण में स्थित है कौन बोल रहे हैं वही देवता स्तुति कर रहे हैं अभी भी प्राण की वो कहते हैं कि समस्त सृष्टि आरे की तरह आर्य रेडियस जो ताड़ियां होती हैं पहिए में जो नाभि से जुड़ी होती हैं और परिधि तक जाती हैं और परिधि को सहारा देती हैं ऐसे ही हम भी एक रेडियस हैं ये टेबल भी एक रेडियस है और ये पंखा भी है और एक विचार भी है और एक व्यवहार भी है जो कुछ भाववाचक संज्ञा है वस्तुवाचक संज्ञा है या जो असत संज्ञा है समस्त एक एक रेडियस है यानी एक एक आरय है जो केंद्र से जुड़ा हुआ है असत का भी अस्तित्व तो है केंद्र में सत का भी अस्तित्व तो है केंद्र में और असत और सत समस्त कहाँ से निकले हैं प्राण से तो प्राण से ही सत निकला है प्राण से ही असत निकला है अभी आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा फिर ये प्राण किधर से निकला है वो प्रश्न का जब आप लोगों को तीसरे प्रश्न में आएगा तीसरा प्रश्न जब अपन पढ़ेंगे तब इसके बारे में आएगा क्योंकि प्राण निरपेक्ष सत्ता नहीं है प्राण का कहीं ना कहीं उद्भव है प्राण अपने आप में सनातन नहीं हम उस चीज़ को अपन अगले प्रश्न में महर्षि पिबलाद के उत्तर में पढ़ेंगे तो अभी फिलहाल के लिए प्राण ही प्रजापति वही समस्त संसार के रूप में विश्वनर के रूप में विकसित है विश्व नर के रूप में दिखाई देता है अब उसके आगे वो उसकी फिर करते हैं कि तुम मतलब स्तुति करते हैं कि तुम ही इस संसार के रथ तुम ही वो हो जिसमें संसार पिरोया हुआ है तुम तो प्राण में ही ये समस्त संसार सृष्टि पिरोई हुई है तुम ही भोगता हो और तुम्हें ही बलि दी जाती है अभी हम बलि शब्द का मतलब हम समझ लें क्योंकि बलि शब्द के बारे में हमारे दिमाग में बड़ी अजीब अजीब सी कॉन्सेप्ट है बलि शब्द से हम समझते हैं हत्या करना सचमुच में बलि शब्द का की उत्पत्ति ये है कि बलि का मतलब होता है कर देना टैक्स देना जब हम देवताओं को कुछ सम्मानपूर्वक समर्पित करते हैं जो उनका अधिकार है तो वो बलि कहलाते हैं वैदिक काल में बलि का मतलब होता था सम्मानपूर्वक उनको समर्पित करना है जिनसे हम कुछ लेते हैं तो हमको उनको कुछ वापस देना पड़ता है जैसे हम यहाँ सरकार से कुछ लेते हैं कि हमारे देश की रक्षा हो हमारे गांव में सड़क बने बांध बने स्वास्थ्य सेवाएं मिले, तो उसके बदले में हम टैक्स देते हैं तो टैक्स देंगे तो उसी से ये सारे खर्चे चलते हैं जिसके द्वारा हमको स्वास्थ्य रक्षा सब चीज़ें मिलती हैं वैसे ही हम शरीर में प्राण की वजह से हमारी आंखें चलती हैं प्राण की वजह से हमारे को बोलने की क्षमता मिलती है प्राण की वजह से हमारी कान सुनते हैं चमड़ी छूने की क्षमता पैदा करती है पैर चलते हैं इसलिए हम उस प्राण से बहुत कुछ लेते हैं इसलिए हम प्राण को कुछ देते हैं और जो अर्पण करते हैं वो बलि कहलाते और तो वो कहते हैं कि तुम्हें ही बलि दी जाती है और तू ही देवताओं को हई पहुंचाता है देवता प्राण को कहते हैं कि जो हम हवी देते हैं तो तुम ही देवताओं को पहुंचाते दो ये प्रसिद्ध है कि हवी किसको दी जाती है अग्नि को दी जाती है जब भी हम अर्पण करते हैं देवताओं के लिए क्यों करते हैं देवताओं को अर्पण कि हम देवताओं से कुछ लेते हैं वृष्टि होती है तो अन्न होता है भारतीय मनीषा में एक बड़ी अच्छी बात है कि हम अगर कीटी और पतंगे से भी कुछ लेते हैं तो उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यानी हम हम कभी अकृतज्ञ नहीं होते जैसे किसी गाय से हमने दूध लिया तो हम गाय को माता की तरह सेवा करते हैं हम अगर संसार में अन्न पाते हैं तो अन्न का मूल है जल जल की वृष्टिकारक केंद्र तो हम उस इंद्र को देवता मानते हैं और उसको बदले में कुछ अर्पण करते हैं फिर देवता ही है जो हमको इन समस्त इंद्रियों को चलाते हैं देवता ही हैं जिनके द्वारा हमको शरीर मिलता है जैसे अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी ये सब देवता ही हैं तो हम इनके प्रति अपना कुछ न कुछ टैक्स देते हैं कुछ न कुछ अर्पण करते हैं कुछ वो लाभांश इनको देते हैं कि हमारे जीवन में तुम्हारी महत्ता है इसलिए हम तुमको कृतज्ञता व्यक्त करने का नाम बदलें तो वो जो हवी हम देते हैं हवी यानी वो हिस्सा जो हमको मिला जैसे अन्न लेके आए हम खेत से अब हमको जो अन्न मिला उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हम देवताओं को अर्पित कर का। और उसको अर्पण हम किसको करते हैं देवताओं के मुख में डालते हैं और देवताओं का मुख है अग्नि जो उस हवि को देवताओं तक पहुंचा देता है तो यहाँ पर इस अग्नि का नाम है एकर्ष एकर्षी अग्नि का नाम है जो हवि को देवताओं तक पहुंचाती है आपने उसमें एकर्षी अग्नि में जो हवि डाली वो देवताओं तक पहुँचती है तो ये जो एक अग्नि भी वो प्राण कहते हैं कि हे है प्राण तुम ही हो देवता कहते हैं कि है प्राण वो अग्नि भी तुम ही हो है प्राण तुम ही गर्भ में संचार करते हो यानी गर्भ में तुम ही संचरित होते हो और उसी से नया जन्म होता है इस प्रजा का विकास होता है क्योंकि दुनिया से कुछ लोग जाते हैं तो उसके बदले में कुछ लोग और आ जाते हैं इस संसार का चक्र ऐसे ही चलता है तो हे प्राण तुम ही गर्भ में संचरण करते हो और तुम ही शरीर धारण करते हो तुम ही इंद्रियों का अंगीरस रस हो मैंने इंद्रियों का सार हो इंद्रियों का रस हो हे प्राण तो इंद्र है रुद्र है रक्षक है सूर्य है तू जब प्रसन्न होता है तो इंद्र है क्योंकि हम पर कृपा करके वर्षा करता है जिससे हम सब जैसे दसवें नंबर पर मेघ रूप से बरसकर आनंद देता है जब मेघ बरसते हैं तो समस्त संसार आनंदित होता है क्योंकि अब उत्साह होता है कि हमको जल और अन्न दोनों मिलेंगे तो रुद्र है जब संसार में समस्या बढ़ती है तो उनका हल करने के लिए तो क्रोधित भी होता है और उस क्रोध के द्वारा उस अवांछित को दूर करता है इसलिए तो हमारे रक्षा करता है तू तो हमारा रक्षक है और तू तो सूर्य है और सूर्य रूप में प्राण है और सूर्य रूप में तो हमारा इस संसार का रस है संसार का सार है पूरा विश्वानर की आत्मा है विश्वनर की आत्मा के रूप में हो तुम तू तु व्रात्य है व्रात्य शब्द का मतलब होता है संस्कार रहित अब संस्कार रहित शब्द के दो मतलब निकलते हैं एक तो हम आदमी को बोलते हैं जो गवार होता है बोलते हैं बिल्कुल संस्कार रहित आदमी है इसमें कोई संस्कार नहीं है क्योंकि उसके पिता तो बड़े अच्छे थे बड़े संस्कारी व्यक्ति थे लेकिन ये व्यक्ति बड़ा गंवार फूहड़ निकला इसने अपने पिता से कोई संस्कार ग्रहण नहीं किए इस तरह से उसको बोलेंगे कि ये संस्कारहीन संस्कार, संस्कार रहित तो व्यक्ति है लेकिन उसको व्रात्य नहीं बोलते व्रात्य शब्द का संस्कृत में मतलब तो संस्कार रहित है लेकिन वो संस्कार रहित जो सर्वप्रथम उत्पन्न होने के लिए उसके पास संस्कार लेने का कोई अवसर ही नहीं था संस्कार तो तब ले लिया जाता है जो क्रमबद्ध उत्पत्ति हो रही हो जिसकी पिता से पुत्र पुत्र से फिर पुत्र पुत्र से फिर पुत्र तो एक पारिवारिक संस्कार होता है एक सामाजिक संस्कार होता है पारिवारिक संस्कार जो हम पिता से माता से लेते हैं या दादा दादी से लेते हैं एक सामाजिक संस्कार होता है कि हम जिस देश जिस वातावरण में जिस जगह रहते हैं उस जगह के नियमों का पालन करते हैं उस जगह से हम कुछ सीखते हैं कि भाई यहाँ पर हिंदुस्तानी आदमी किस तरीके से रहता है हिंदुस्तान में वो उसका संस्कार हैं लेकिन तुम सबसे पहले पैदा हो हमने सुना है कि प्राक संवित प्राणे परिणिता यानी सर्वप्रथम संवित से प्राण ने जन्म लिया हालांकि ये बात तीसरा प्रश्न की है तो सबसे पहले उत्पन्न होने के कारण संस्कार का को कोई प्रश्न नहीं था अब तुम बोलो कि संवित्त के संस्कार लेना चाहिए लेकिन संवित भी संस्कारहीन है क्योंकि संस्कार द्वैत संस्कार का गुण हम कहें कि ये आदमी अच्छा है ये आदमी बुरा है ये गंवार है यह समझदार है तो ये तो द्वैत संसार है संवित तो शुद्ध रूप से अद्वैत है शुद्ध रूप से एक है उसमें कोई संस्कार है नहीं तो उससे उत्पन्न होने के कारण उसको कभी संस्कार लेने का अवसर ही नहीं मिला इसलिए ऐसे को जिसने कोई संस्कार ग्रहण नहीं किया है उसको व्रात्य कहते हैं और व्रात्य का दूसरा मतलब होता है शुद्ध तो वो प्राण की स्तुति करते हुए देवता कहते हैं कि तुम शुद्ध हो वात्य हो एक हो यानी तुम वो अग्नि हो जो हविष्य को देवताओं तक पहुंचाते हो हम तुमको जो भी अर्पण करें वो हमको मिलता है देवता ही कह रहे हैं कि तुम ही वो हो जो समस्त अर्पण संसार में जो अर्पण करता है वो देवताओं तक पहुंचाते हो एक हो तुम सत्पति हो सतपति का मतलब होता है जो अभी वर्तमान में एग्जिस्टेंस में है अस्तित्व में है उसके स्वामी है। अगर इस वक्त तो जितनी जनता है, सर्प है जितने सर्प हैं जितने चिड़ियाएँ हैं जितने जीव जंतु हैं उन सबके स्वामी हो तुम सतपति हो तुम मातृश्रवण हो यानी तुम वायु के पिता हो या तुम्हारे कारण ये समस्त पंचमहाभूत हैं पाँच महाभूतों के भी तुम पिता हो वायु एक प्रतीक है वायु का मतलब होता है पाँचों आ गए इसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश तो तुम इन पांचों के जनक हो फिर तो इंद्रियों में व्याप्त है वो अब उसके बाद में चूंकि डरे हुए हैं समस्त देवता इसलिए बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि हे प्राण तू इंद्रियों में व्याप्त है उन्हें शांत कर मतलब तुम हम में व्याप्त हो इंद्रियां कर ही कर रही यहां पर प्रार्थना मन बुद्धि अहंकार कर रहे हैं और पंच महाभूत प्रार्थना कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि तुम समस्त इंद्रियों में व्याप्त हो तुम मन में व्याप्त हो तुम बुद्धि में व्याप्त हो तुम अहंकार में व्याप्त हो तुम पंच महाभूतों के पिता हो तो तुम इन्हें शांत करो यह क्या है औपनिषदिक प्रार्थना है कहते हैं कि तुम सब हे प्राण इन सबको शांत करो क्योंकि जल अगर अशांत होता है तो बाढ़ आती है वायु अशांत होती है तो तूफान आता है धरती अशांत होती तो भूकंप आता है अग्नि अशांत होती है तो अग्नि हो जाता है आग लग जाती है इस तरह से हे पांच महाभूत कहते हैं कि तुम हम में जो हमारा प्राण रूप तुम हो तुम शांत करो है न मंगल करो वाणी में तुम हो तो वाणी को शांत करो अरे, उसमें वाणी में क्रोध ना आए असत्य भाषण ना हो वाणी से किसी का अहित ना हो मेरे पैरों में मेरे हाथों में तुम संचरित हो इसलिए मेरे हाथों से कोई अकल्याण का काम ना हो मेरे पैर कहीं गलत जगह ना चले जाएं। इसलिए तुम इन सब में व्याप्त हो और इनको इनका कल्याण करो यानी इन्हें शांत करो इसको मंगलमय बनाओ उसके आगे कहते हैं तुम इनका उत्क्रमण मत करो यानी तुम इनको छोड़ो मत गलत दिशा में मत ले जाओ और इनको क्रोध की दिशा में मत ले जाओ इनका उत्क्रमण मत करो द, फिर अंतिम रूप से वो कहते हैं कि धरती एवं स्वर्ग में जो भी है प्राण वो तेरे ही अधीन है यानी पूरे संसार में जो कुछ है अस्तित्व क्या अस्तित्व तो चेतना से ही बनता है और वो चेतना संसार में प्राण के रूप में अपने आप को व्यक्त करते है। तो संसार में जो कुछ भी है और स्वर्गलोक में जो कुछ भी है वो सब तेरे ही अधीन है और तू हमारी रक्षा कर वो प्राण से रक्षा की गुहार करते हैं कि तू हमारी रक्षा कर तथा श्री एवं बुद्धि प्रदान करें हम सबको सदबुद्धि दे और हम सबको ऐश्वर्य दे ताकि हम आँखों से अच्छा देखें कानों से अच्छा सुनें नाक से अच्छा सुन हम जहाँ भी स्पर्श करें अच्छा स्पर्श करें हम हाथों से जो काम करें वो कल्याण में काम करें पैरों से जहाँ जाएँ वो शुभ कार्य के लिए जाएँ यानी हमारा हमस्त बुद्धि हमारी अच्छी बात सोचे, हमारे निष्कर्ष अच्छे हों हमारा मन शांत रहे प्रसन्न रहे और हम इस संसार में प्रसन्नता से सुखपूर्वक जिए इस तरह से वो प्राण से प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना कौन कर रहे हैं समस्त शरीर में स्थित देवतागण प्रार्थना करते हैं तो इस तरह से ये दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं महर्षि पिपलाद कि प्राण ही है जो यहाँ पर संसार का प्रजा संसार में उतरा हुआ प्रजापति अपन पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि प्रजापति अपने को निचले स्तर पर उतार चला जाता है रई रई और प्राण के जोड़ों के रूप में और अब हम कर रहे हैं विश्व प्राण की बात कर रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड का एक प्राण एक जीव विश्वनर तो पहले प्रश्न से विश्वनर की भावना पैदा होती है और दूसरे प्रश्न में हम उस विश्वनर की बात कर रहे हैं इस विश्वनर की प्रजा का आधार क्या है तो इसका हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं यहाँ पर कि पूरे विश्व विश्वनर है उसका आधार है प्राण और वो प्राण किस रूप में अग्नि रूप में है प्राण किस रूप में इंद्र रूप में है प्राण किस रूप में है सूर्य रूप में है प्राण किस रूप में वायु के रूप में है यानी इन सब रूपों में वो प्राण ही है जो इस जीवन को आधार देता है अगर कोई इंद्र समझे कि मैं इस जीवन को आधार देती हूँ या कोई एक महाभूत समझे अग्नि समझे कि मैं आधार देती हूँ या जल समझे कि मैं आधार देता हूँ या धरती समझे कि मैं आधार देती हूँ तो ये उनका मोह है अज्ञान है वास्तव में प्राण ही है जो इस संसार को विष्णर को आधार देता है और इन सबको आधार देता है जो यहाँ पर अहंकार कर रहे समस्त मन महाभूत दसों इंद्रियाँ और अंतकरण ये सब अपना अपने आधार के लिए अपने अपने अस्तित्व के लिए प्राण पर आधारित है ये बात यहाँ पर दूसरे प्रश्न में पिपलाद ऋषि अच्छी तरह से समझाते हैं और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और एक बार समझने की कोशिश करके फिर अगले प्रश्न पर जाएंगे ये क्रमशः प्रश्नोपनिषद आपको ब्रह्म को समझने की दिशा में ले जाती है बड़े अच्छी तरह से ले जाती है ना एकाएक भी कह देते ब्रह्म कुछ भी नहीं समझ में आए हमको वो हमको धीरे धीरे धीरे धीरे ले जाती है सबसे पहले संसार कैसे बनाया रही प्राण का जोड़ा बनाया हर चीज़ में द्वे थे द्वैत एक दूसरे के पूरक हैं विरोधी नहीं हैं इन सब की भावना देती है फिर उसका एक विश्व नर की एक भावना जागृत करती है कि समस्त ब्रह्मांड में समस्त जीव एक दूसरे पर आधारित हैं एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए बहुत लोग करते हैं समस्त जीव एक दूसरे के लिए करते हैं हमारे पेट में ढेर सारे बैक्टीरिया हैं वो भी हमारे लिए बहुत करते हैं उसके बगैर भी हम नहीं जी सकते कितने ही बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं उसके बाद में फसल पैदा होती है अगर वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ना हो तो प्रोटीन ही नहीं बन सकता किसी भी चाहे वो मटर के अंदर प्रोटीन है तो प्रोटीन भी तभी आएगा जब हवा की नाइट्रोजन को वो बैक्टीरिया पकड़ के उसमें डालेंगे तभी प्रोटीन का मुख्य अंश है नाइट्रोजन और तभी मिल सकता है जबकि वो बैक्टीरिया रह तो ये क्या है एक इकोसिस्टम एक है जहाँ पर हम अगर कहें कि हम ही संसार के स्वामी हैं तो हम उसी तरह से घमंड कर रहे हैं जैसे कि इंद्रिया गमन कर रही थी अगर मनुष्य भी ये घमंड करे कि हम ही हैं संसार के स्वामी तो हम भी वैसा ही घमन कर रहे हैं जैसा ये अठारह इंद्रियाँ कर रही थी अठारह देवता कर रहे थे लेकिन जब हम इस बात को जानते हैं कि हम एक दूसरे पर आधारित हैं एक दूसरे डिपेंडेंट हैं उस समय हम सत्य को जान कर इस प्राण की आराधना करते हैं कि ये प्राण ही है जो हम सब में संचरित हो रहा है वो विश्व नर के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत है और हम उसके एक अंग हैं तो आज अपनी बात ही समाप्त करते हैं अगली बार से इसको और आगे बढ़ाएँ गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण सद्गुदेव की जय सखी सरकार की जय करुणता की जय ओम भद्र कर्ण भी शृणुया देवा भद्रम पश्ये माक्षरद्रा ंगस्तुषुवाम सस्तु भी दशेमह दें ययु यदायुः ओम सहना, सहना भुन सहवीय कर्वावहे तेजस्वीना वधितहे ओं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धिश्रवाह स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नाक्षरियो स्वस्ति बृहस्पतिदधा ओ पूर्णमद पूर्णमेद पूर्णा पूर्णम गच्य पूर्णस्थमा पूर्णमेवशिष्य ओम शा शांति